इस देश तैयारो क्या कहना ये देश है दुनिया क्या कहना जिंदाबाद इंकलो जिंदाबाद नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर तो आइए ऐसे ही खूबसूरत यात्रा पर

मैं आपका दोस्त आरजे रमेश ले चलूंगा तो हो ना आप सभी मेरे साथ भारत माता की भारत माता की जहां हम सुनेंगे वीर जवानों की अनोखी गाथाएं ऐसे अनोखे हिस्से जिसे सुनकर आपके रगों में दौड़ेगी एक नई रवानी जवानी की

देश के प्रति प्यार और कुर्बानी की आप सुन रहे हैं रेडियो माधवन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मस्कराते रहो

वीर जवानों का अलबेलों का मस्तानों का इस देश तैयारो इस देश तैयारो क्या कहना ये देश है दुनिया का गहना इंकलो इंक लो इंकलो

दोस्तों हम सबको पता है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था और इस आजादी पर हम सब भारतवासी को बहुत गर्व है हर साल की तरह हम इस साल भी 15 अगस्त को झंडा फहराएंगे और दो चार देशभक्ति गीत गाकर घर आ जाएंगे आजादी का ये दिन अधिकतर लोगों के लिए सिर्फ आम छुट्टी का दिन बन के रह गया है

हम देश के हर त्यौहार तो बड़ी धूमधाम से हफ्ते भर मनाते हैं लेकिन अपनी सबसे बड़ी आज़ादी के दिन को मामूली दिन की तरह मनाते हैं या मामूली दिन ही समझते हैं अगर आज हम आज़ाद हैं, अपनी मर्जी से खा सकते हैं रह सकते हैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं अच्छी नौकरी कर सकते हैं ये सब उन भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से है

जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी को हम बदले में कुछ नहीं दे सकते हैं लेकिन कम से कम हम उन्हें इस आजादी के दिन याद तो कर सकते हैं उनके बारे में जान तो सकते हैं

मैं आपका दोस्त आरजे रमेश ले चलूंगा तो हो ना आप सभी मेरे साथ। ऐसे देखा जाए तो स्वतंत्रता संग्राम में ऐसे खिलाफ लड़ाई शुरू की हमारे देश में ऐसे वीर योद्धा भी थे जिन्होंने अपनी युवा अवस्था में सब कुछ त्याग कर देश की आजादी की लड़ाई में खूद पड़े थे आज हम ऐसे ही वीरों के बारे में

आपको सुनाएंगे जिसे सुनकर हम अपने इतिहास पर गर्व कर सकते हैं आज हमारा भारतवर्ष अंग्रेजों से तो आजाद है लेकिन मुझे बड़ा खेद है ये कहने पर भ्रष्टाचार बेरोजगारी बेईमानी ने इसे अपना बंदक बना लिया है

जवानों का अलबेलों का मस्कानों का इस देश तैयारो इस देश तैयारो क्या कहना ये देश है दुनिया का गहना जिंदाबाद कहना जिंदाबाद इंकलो जिंदाबाद महान क्रांतिकारियों के बारे में आज हम जानेंगे

कहते हैं दोस्तों एक छोटी सी चिंगारी कई बार बड़े बड़े शोलों को बड़ा देती है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ऐसे कई वीर हुए जिन्होंने अपनी चिंगारी से इस देश की आजादी के लिए मशाले जलाए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ऐसे वीरों के कारनामों से भरा है जिन्होंने अकेले अपने धम पर युगों को रोशन किया है ऐसे ही कुछ वीरों से हम आपका परिचय कराना चाहते हैं

जिनके बारे में सुनकर आपको अपने इतिहास पर गर्व होगा आज जब हर तरफ बेईमानी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और कुशासन का प्रकोप है ऐसे में हमें एक बड़े बदलाव की जरूरत है ये बदलाव एक क्रांति से आएगा और क्रांति फैलाने के लिए किसी ना किसी को तो आगे आना ही होगा चलिए इस महान पुरुषों की जीवनी सुने

और जाने आखिर कैसे इन्होंने अपने समय में क्रांति और जन चेतना को जगाया था

से पहले रानी लक्ष्मीबाई वीरता और शौर्य की बेमिशाल निशानी है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जब भी बात होती है तो वो इस वीरांगना के वर्णन के बगैर अधूरी मानी जाती है यू तो नारी को कोमल और ममता की देवी माना जाता है लेकिन समय आने पर महिला का चंडी रूप विनाश का परिचायक साबित होता है

लक्ष्मी भाई भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का वो ध्रुव तारा है जिसकी रोशनी कभी कम नहीं हो सकती

का मस्कानों का इस देश तैयारो इस देश तैयारो क्या कहना ये देश है दुनिया का गहना जिंदाबाद इंकलो जिंदाबाद इंकलो

बिरसा मुंडा अविस्मरणीय और साहसी पुरुष एक छोटी सी आवाज़ को नारा बनाने में देर नहीं लगती बस दम उस आवाज़ को उठाने वाले में होना चाहिए और इसकी जीती जागती मिसाल थे बिरसा मुंडा अपने कार्य और आंदोलन की वजह से बिहार और झारखंड में लोग बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजते हैं

इस देशारो इस देश का तैयारो क्या कहना ये देश है दुनिया का गहना जिंदाबाद कहना जिंदाबाद इंकलो जिंदाबाद भगत सिंह युवाओं के असली आदर्श

कहते हैं युवा हवा की तरह होते हैं जिन्हें जिस दिशा में जाए वो उसी दिशा में बढ़ जाते हैं युवाओं को अगर सही नेतृत्व मिले तो वो देश की अनमोल धरोहर साबित होते हैं भगत सिंह ने भारतीय युवाओं की उपयोगिता और उनके जुनून को सबके सामने रखा शहीद भगत सिंह ने ही देश के नौजवानों में ऊर्जा और ऐसा गुबार भरा

कि विदेशी हुकूमत को इनसे डर लगने लगा हाथ जोड़कर निवेदन करने की जगह लोहे से लोहा लेने की आग के साथ आजादी की लड़ाई में कूदने वाले भगत सिंह की दिलेरी की कहानिया आज भी हमारे अंदर देशभक्ति की आग जलाती है

शहीर जवानों का अलबेलों का मस्कानों का इस देश का यारो, इस देश का यारो, क्या कहना ये देश है दुनिया का गहना जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद और क्रांतिकारियों के सरताज

अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद नाम आजाद पिता का नाम स्वाधीनता घर जेल उस चिंगारी का था जिसने भारतीय संग्राम की आग से सबसे ज्यादा घी ढाला चंद्रशेखर आजाद ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों की एक ऐसी फौज खड़ा की अंग्रेजों की नींद उड़ गई अंग्रेजों में चंद्रशेखर का ऐसा खौफ था की उनकी मौत के बाद भी

कोई उनके करीब जाने से डरता था वीरता साहस और निश्चय की ऐसी मिसाल दुनिया में बहुत कम देखने को मिलती है

बेलों का मस्तानों का इस देश तैयारो इस देश तैयारो क्या कहना ये देश है दुनिया का गहना इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस

असल मायने में बोस अगर आप सोचते हैं कि कहानियों में में आने वाले वाले कारनामे करने नायक कल्पनाओं होते हैं हैं तो शायद आप गलत है। बोस वो जिन्होंने अपने कारनामों से न सिर्फ अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे बल्कि उन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपनी एक अलग फौज भी खड़ी की थी देश से तो

उन्हें निकाल दिया गया लेकिन माटी की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने विदेश में जाकर ऐसी सेना चुनी जिसने अंग्रेजों को दिन में ही तारे दिखाने का हौसला दिखाया अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राजनेताओं का सहयोग मिला होता तो मुमकिन था वो देश को एक सशक्त आज़ादी दिलाते जिसके बाद शायद आज हमें पाकिस्तान नाम की

परेशानी का सामना न करना पड़ता

बेलों का मस्कानों का इस देश देशारो इस देश तैयारो क्या कहना ये देश है दुनिया का गहना जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलो जिंदाबाद तेरे पंजाब लाला लजपत राय

मेरे शरीर पर पड़ी एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील बनेगी कहना था शेरे पंजाब के नाम से मशहूर लाला लजपत राय के जिन्होंने अपने नेतृत्व में अंग्रेजी शासन के घड़ों में हमला किया था आखिरी समय में उनके द्वारा कहा गया एक एक शब्द सच साबित हुआ

बेलों का मस्तानों का इस देश का तैयारो इस देश का तैयारो क्या कहना ये देश है दुनिया का गहना जिंदाबाद इंकलो जिंदाबाद इंकलो

वीर विनायक दामोदर सावरकर क्रांतिकारी होने का ये मतलब नहीं होता कि इंसान हमेशा गुस्से में दिखे और मरने मारने पर अतूर रहे जो क्रांतिकारी स्वभाव से जितने शांत होते हैं वो उतने ही घातक होते हैं कुछ ऐसी ही शख्सियत के थे वीर विनायक दामोदर सावरकर

विनायक दामोदर सावरकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रिम पंक्ति के सेनानी और प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे

का अलबेलों का मस्तानों का इस देश का तैयारो इस देश का तैयारो क्या कहना ये देश है दुनिया का गहना कहना इंकलो इंकलो इंकलो क्रांतिकारी मदन लाल ढिंगरा

ये नाम शायद आपने बहुत कम सुना होगा लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कुछ भूले हुए क्रांतिकारियों में ढींगरा का नाम उल्लेखनीय है मदन लाल ढींगरा को अंग्रेज अफसर करजन वाइली की हत्या के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया था

इस देशभक्त को दफन होने के लिए देश की धरती भी नसीब नहीं हुई थी पर देश आज भी इस युवा क्रांतिकारी को याद करता है

दिल में आस हो और हौसलों में उड़ान हो तो कोई मंजिल दूर नहीं होती कुछ ऐसा ही हौसला था युवा सुखदेव में जिन्होंने देशभक्ति की राह पर चलते हुए फांसी के झूले पर हंसते हंसते खुद को कुर्बान कर दिया

बेलों का मस्तानों का इस देश तैयारो इस देश तैयारो क्या कहना ये देश है दुनिया का कहना इंकलो इंकलो इंकलो गणेश शंकर विद्यार्थी साहित्य से जगाई क्रांति

काव्य साहित्य का वो अंश है जिसका असर बहुत ज्यादा होता है इतिहास गवाह है कि हर क्रांति में कवियों का अहम स्थान रहा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी गणेश शंकर विद्यार्थी का नाम एक ऐसे कवि के रूप में लिया जाता है जिनकी कविताओं ने युवाओं में क्रांति जगाने का काम किया उनके द्वारा लिखित और प्रकाशित समाचार पत्र प्रताप ने

स्वाधीनता आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई प्रताप के जरिए ही न जाने कितने क्रांतिकारी स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित हुए इतना ही नहीं ये समाचार पत्र समय समय पर साहसी क्रांतिकारियों की डाल भी बना

उन्नीस साल की अमर शहीद की कहानी जिस उम्र में आजकल के बच्चे स्कूल और कॉलेज में अपना करियर बनाने के सपने देखते हैं उस उम्र में इस महान सेनानी ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी

बेलों का मस्तानों का इस देश तैयारो इस देश तैयारो क्या कहना ये देश है दुनिया का गहना

निर्भय क्रांतिकारी अशफाक अला खान अंग्रेजी शासन से देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अशफाक अला खान न सिर्फ एक निर्भय और प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे बल्कि उर्दू भाषा के एक बेहतरीन कवि भी थे इनको काकोरी कांड के लिए विशेष रूप से याद किया जाता है

बंगाल पुनर्जागरण के मुख्य वस्तुकार बिपिन चंद्रपाल भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रतिष्ठित नेता और बंगाल पुनर्जागरण के मुख्य वस्तुकार थे चंद्रपाल। इसके अलावा वो एक वक्त होने के साथ साथ एक उत्कृष्ट वक्ता लेखक और आलोचक भी थे आप सुन रहे हैं रेडियो सुनते रहो मुस्कराते रहो

का, अलबेलों का मस्कानों का मस्तानों का, इस देश तैयारो इस देश तैयारो क्या कहना ये देश है दुनिया का गहना।

हीरो की यहाँ भोली शकलें हीरों की यहाँ गाते हैं रांझे hey! यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में मचती हैं धूमे बस्ती में

हारे झूलों की राहों में कतारे फूलों की यहाँ हंसता है सावन hey! यहाँ हंसता है सावन बालों में खिलकी है कलिया गालों में

शोक जवानों के कहीं कल तब तीर तमानों के यहाँ नित नित मेले यह नित नित मेले सजते हैं नित ढोल और ताशे बजते हैं

दिलता रह हम दुश्मन के लिए तलवार रहे हम मैदान अगर हम मैदान अगर हम डट जाएं मुश्किल है कि पीछे हट जाएं